महाभारत शांति पर्व पंचविंशोध्याय सेनजीत के उपदेशयुक्त उद्गारों का उल्लेख करके व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना वैसंपान द्वैपायन श्रुत्वा वै वैसंपान जी कहते हैं जन्मे जय व्यास की बात सुनकर और अर्जुन के कुपित हो जाने पर कुंती नंदन युधिठिर ने व्यास जी को आमंत्रित करके उत्तर देना आरंभ किया न न राज्यम भोगाच युधिषिरो मनोमे शोको मृंध्युर बोले मुने यह भूतल का राज्य और ये भिन्न भिन्न प्रकार के भोग आज मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं यह शोक मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं श्रुवा वीरविहीना अपुत्रणपल पति और पुत्रों से हीन हुई का करुण विलाप सुनकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। योगविदां के ऐसा करने पर योग वेदताओं में श्रेष्ठ और वेदों के पारंगत विद्वान धर्मज्ञ महाज्ञानी व्यास ने उनसे फिर इस प्रकार कहा व्यासुआ च न कर्मणा लभ्यते चिंतया नाप्यस्त पुरुष से कच पय योगाद विहित विधात्र काले नर्व लभते बार जी बोले राजन न तो कोई कर्म करने से नष्ट हुई वस्तु मिल सकती है न चिंता से ही कोई ऐ, ऐसा दाता भी नहीं है जो मनुष्य को उसकी नष्ट वस्तु दे दी बारी बारी से विधाता के विधान मनुष्य समय पर सब कुछ पा लेता है मूर्खों का कार्य प्रतिशेष बुद्धि अथवा शास्त्राध्ययन से भी मनुष्य असमय में किसी विशेष वस्तु को नहीं पा सकता और समय आने पर कभी कभी मूर्ख भी पदार्थों को प्राप्त कर लेता है अतः काल ही कार्य की सिद्धि में सामान्य कारण नूत काले सुफल ददंते शिल्पा मंत्राच तथा समाता सिद्ध्य वर्धन चूति काले औनति के समय कलाएं, मंत्र तथा औसत भी कोई फल नहीं देते हैं वे ही जब उन्नति के समय उपयोग में लाए जाते हैं तब काल की प्रेरणा से सफल होते और वृद्धि में सहायक बनते हैं कालेन शिघ्रा प्रवहंति वाता कालेन वृष्टि जलदान पैती कालेन पद जलम चल काले न पुष्यंति वने सुवृक्षा समय से ही तेज हवा चलती है समय से ही मेघ जल बरसाते हैं समय से ही पानी में कमल तथा उत्पल उत्पन्न हो जाते हैं और समय से ही वन में वृक्ष पुष्ट होते है कालेन कृष्णा चंद्र परिपूर्ण तो समय से ही अंधेरे और उजेली रातें होती है समय से ही चंद्रमा का मंडल परिपूर्ण होता है असमय में वृक्षों में फल और फूल भी नहीं लगते हैं और न असमय में यही वेग से है ना काल लोके। ना कालमत्ता लोक में पक्षी सर्प जंगली मृग हाथी और पहाड़ी मृग भी समय आए बिना मतवाले नहीं होते हैं असमय में स्त्रियों के गर्भ नहीं रहते और बिना समय के सर्दी गर्मी तथा वर्षा भी नहीं होती है ना काल तो म्रियते जायते वह ना काल तो व्याहते चाल ना काल तो यौवनम्युपयती ना काल तो रोहती बीजमुक्तम बालक समय आए बिना न जन्म लेता है न मरता है और न असमय में बोलता ही है बिना समय के जवानी नहीं आती और बिना समय के बोया हुआ बीज भी नहीं उगता है ना काल तो योगम ना काल तो संग ना काल तो वर्षते ही यते, चंद्र समुद्रो पिमहोर बिमहली असमय में सूर्य उदयाचल से संयुक्त नहीं होते हैं समय आए बिना वे अस्ताचल पर भी नहीं जाते हैं असमय में न तो चंद्रमा घटते बढ़ते हैं और न समुद्र में ही ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं, है अत्र्युदातीहासम पुरातन गीतम राज युद्ध इस विषय में लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं एक समय शोक से आतुर हुए राजा सेनजीत ने जो उद्गार प्रकट किया था वही तुम्हें सुना रहा हूं सर्वान दुस्सह काले न परिपक्वा ही मृतंते सर्व पार्थिवा राजा सेनजीत ने मन ही मन कहा कि यह दुस्सह कालचक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है एक दिन सभी भूपाल काल से परिपक्व होकर मृत्यु के अधीन हो जाते हैं जान लौकिकी राज्य राजन मनुष्य दूसरों को मारते हैं फिर उन्हें भी दूसरे लोग मार देते हैं नरेश्वर यह मरना मारना लौकिक संज्ञा मात्र है वास्तव में न कोई मारता है और न मारा ही जाता है हंति मनते कश्चिन्ना हंसे त्यपचापरा स्वभावस्तु नियोभूता प्रभुअप्यू एक मानता है कि आत्मा मरता है दूसरा ऐसा मानता है कि नहीं मरता है पांच भौतिक शरीरों के जन्म और मरण स्वभाव नियत है नष्ट धनेो धन के नष्ट होने पर अथवा स्त्री पुत्र या पिता के मृत्यु होने पर मनुष्य हाय मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ा इस प्रकार चिंता करते हुए उस दुख की निवृत्ति की चेष्टा करता है सीम सोच मूढ़ शोच्या किम नोचती पश्य दुखेशु दुखा भय शु चयान तुम तो मूड बनकर शोक क्यों कर रहे हो उन मरे हुए शोचनीय व्यक्तियों का बारंबार स्मरण ही क्यों करते हो? देखो शोक करने से दुख बारम्बारृथ्वी मम तथा कथान्यति पश्य मुह्य यह शरीर भी अपना नहीं है और सारी पृथ्वी भी अपनी नहीं है यह जिस तरह से मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है है। ऐसे दृष्टि वाला पुरुष कभी में नहीं फंसता शोक स्थान स्थान हर हर्ष दिवसे दिवसे मूढ़ आविशंति न पंडितम शोक के सहस्रो स्थान हैं हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही प्रभाव डालते हैं विद्वान पर नहीं एवेता कालेिय देशिया भागस जीवेशु परिवर्तनते दुखा चुखा च च इस प्रकार ये प्रिय और अप्रिय भाव ही दुख और सुख बनकर अलग अलग सभी जीवों को प्राप्त होते रहते हैं दुखमेवास्त न सुखम तस्मा तुपलभ्य तृष्णा प्रभुम दुखम दुखा प्रभु सुखम संसार में केवल दुख ही है, सुख नहीं अतः दुख ही उपलब्ध होता है तृष्णा जनित पीड़ा से दुख और दुख की पीड़ा से सुख होता है अर्थात दुख से आर्त हुए मनुष्य को ही उसके न रहने पर सुख की प्रतीत होती है सुख सेनतंतर दुखम दुख सेनतर सुखम न निभते दुखम न निभते सुखम सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है कोई भी न तो सदा दुख पाता है और न निरंतर सुखी प्राप्त करता है सुखमें वह ही दुखात कदाचि दुख तुखम तस्मा जह्याद्छे सुखम सुखांत सुखां प्रभुम दुखें प्रभु कभी दुख के अंत में सुख और कभी सुख के अंत में दुख भी आता है अतः जो नित्य सुख की इच्छा रखता हो वह इन दोनों का परित्याग कर देख भी दुख के अंत में अवश्य भावी है यन निमित्तो भो करता दारुण आया सो जिसके कारण कारण शोक और बढ़ा हुआ ताप होता हो हो अथवा जो आयास का का भी मूल वह अपने शरीर का एक अंग भी हो तो भी उसके ध्यान देना चाहिए सुखमिवा दुखम प्रियम प्रियम प्राप्त उपासित सुख हो या दुख प्रिय हो अथवा अप्रिय जब जो कुछ प्राप्त हो उस समय उसे सहर्ष अपनावे अपने हृदय से उसके सामने पराजय न स्वीकार करे हिम्मत न हारे चरा प्रियम तथो ज्ञात कश्य कथ में बचाओ प्रिय मित्र स्त्री अथवा पुत्रों का थोड़ा सा भी अप्रिय कर दो फिर स्वयं समझ जाओगे की कि कौन किस हेतु से किस तरह किस साथ कितना संबंध रखता है? ये तमालो के बुद्धे धन्ते मध्यमा संसार में जो अत्यंत मूर्ख हैं अथवा जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं वे ही सुखी होते हैं बीच वाले लोग कष्ट ही उठाते हैं लोक लो के भूत और भविष्य तथा सुख एवं दुख को जानने वाले ने ऐसा ही कहा न, न जिसकी दुख से जो जो दुखी है वह कभी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि दुखों का अंत नहीं है एक दुख से दूसरा दुख होता ही रहता है च च लाभः मरणं धीरो सुख विनाश और जीवन मरण ये समय समय पर क्रम से सबको प्राप्त होते हैं इसलिए धीर पुरुष इनके लिए हर्ष और शोक ना करे दीक्षा राज्य संयुगे युद्ध आहुर्य राज्य दंड नीत्यागो दक्षिण राजा के लिए संग्राम में जूझना ही यज्ञ की दीक्षा लेना बताया गया है राज्य की रक्षा करते हुए दंड नीति में भली भारती प्रतिष्ठित होना ही उसके लिए योग साधन है तथा तो यज्ञ में रूप से धन का त्याग एवं उत्तम रीति से दान ही राजा के लिए त्याग है ये तीनों कर्म राजा को पवित्र करने वाले हैं ऐसा समझें रक्षण बुद्धिपूर्व न संतक्ता यज्ञशीलो महात्मा सर्वान् धर्म दृष्टि देहां बोधते देवलोक जो राजा अहंकार छोड़कर बुद्धिमानी से नीत के अनुसार राज्य की रक्षा करता है स्वभाव से ही यज्ञ के अनुष्ठान में लगा रहता है और धर्म की रक्षा को दृष्टि में रखकर संपूर्ण लोकों में विचरता है वहां महामनस्वी नरेश देह त्याग के पश्चात देवलोक में आनंद भोगता है जत्वा संग्राम पालय राष्ट्र वर्धय प्रजा युक्त दंडम धारिय प्रजा नाम युद्ध चील और मोद जो संग्राम में विजय राष्ट्र का पालन यज्ञ में सोमरस का पान प्रजाओं की उन्नति तथा प्रजावर्ग के हित के लिए युक्तिपूर्वक दंड धारण करते हुए युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है वह देवलोक में आनंद का भागी होता है सम्यक वेदां प्राप्य शास्त्र राज्य पालय चातुर्वर्ण देवलोक सम्यक प्रकार से वेदों का ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन राज्य का ठीक ठीक पालन तथा चारों वर्णों का अपने अपने धर्म में स्थापन करके जो अपने मन को पवित्र कर चुका है वह राजा देवलोक में सुखी होता है यस्य वृत्त नमस्यंते स्वर्गस्थ सी मानवा पौर जान पदा पदाच्य राज सतम स्वर्गलोक में रहने पर भी जिसके चरित्र को नगर और जनपद के मनुष्य एवं मंत्री मस्तक झुकाते हैं वही राजा समस्त नरपतियों में सबसे श्रेष्ठ शांति हैुशासन परिद उपाख्यान ई पंचविंशो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सेनजीत का उपाख्यान विषयक पच्चीसवाँ अध्याय पूरा हुआ